दूसरा होता है सिद्धांत ग्रंथ सिद्धांत जो लक्ष्य है उसको समझाने के लिए ऐतिहासिक कथाएं कहेंगे पुराने पुराणिक कथाएं कहेंगे लेकिन फिर कहते बोलेंगे चित्त के फुरने से प्रतीत होता है चित्त के शांत होने से कुछ बना नहीं है राम जी जगत तीनों काल में बना नहीं अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच में प्रपंच की कल्पना करें क्योंकि हम लोग कल्पना में जीते हैं कहानियों में जीते हैं हमारा जीवन भी तो एक कहानी है तो हमारा जीवन कहानी है तो हमको कहानियों में रह पाता है जैसे वो कृष्ण की और ऋषि की कहानी बताई तो एक बार सुन लिया आपको याद रहे आप दूसरे को भी सुना दे तो कहानियां घटनाएं तो हमारा जीवन भी घटनाओं और कहानियों में जीता है तो फिर वो तत्वेटा महापुरुष उस प्रकार की बातें उस प्रकार की कहानियाँ कथाएं सुनाकर फिर बोलेंगे कि ये सब सपना मात्र है सब बीत गया राजा के शरीर से डांध से राज पुत्र की प्राप्ति हुई उसने राज्य किया राजा रहुगण ने राज्य किया अमरीश ने राज्य किया फलाना किया लेकिन हे राम जी बना कुछ नहीं सब स्वप्न हो गया श्री कृष्ण आए और अर्जुन को विषाद योग हुआ और श्री कृष्ण ऐसा कहेंगे ऐसा कहेंगे और अर्जुन फिर ऐसा पूछेगा ये पूरा भविष्यवाणी वशिष्ठ ने बता दी फिर कहा के राम जी बना कुछ नहीं वही आत्मा कृष्ण होकर मुस्कुरा रहा है वही आत्मा मलिन संविता है श्रोता बनी हुई है शुद्ध संवित है वक्ता बनी हुई है ये सब संवित का विलास मात्र है बाकी एक ही परम सत्य सत्या परमात्मा है। पूरी वार्ता कहेंगे करकटी राक्षसी ने तप किया हिमालय गई ब्रह्मा जी ने वरदान दिया फिर दूसरों के हृदय में घुस जाती थी खून पीती थी और जो ओम का जप करता था उसका वो पिंड छोड़ देती थी इस प्रकार लोगों के हृदय का रक्तपान करती करती कर्कटी राक्षसी आखिर परेशान हो गयी फिर उसने जाकर हिमालय में समाधि की वो कर राक्षसी शरीर से से, किसी गीद में घुस गई, उसके द्वारा और गिद्ध को प्रेरित करके हिमालय ले गयी और उसको फिर वहां अंदर खड़बड़ाह करके उल्टी करा दी और उल्टी में उभारने के लिए गिद्ध तो चला गया गिद्ध पक्षी गिज समाधि की ध्यान किया ध्यान करते करते उसको शुद्ध संवित में विश्रांति मिली ब्रह्मा जी आये वरदान देने को अब उसकी कोई रुचि नहीं रही ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी तू बैठे थी जिस हेतु से वो इच्छा तेरी पूरी होगी अब पितामह मेरे को कोई इच्छा नहीं है ब्रह्मा जी ने कहा जब तक शरीर है ज्ञानी का अज्ञानी का तो शरीर का आहार व्यवहार उसको चाहिए राक्षस ये तेरा भोजन मनुष्य है तेरा भोजन मनुष्य है पहले आसक्त तो होकर खाती थी करने को खाती थी खाने के लिए जीती थी अब जीने के लिए भक्षण कर लेना अज्ञानी मुडो का भोजन करना ताकि वो अज्ञानी मुड जो है पुलिस पर बोझा है पाप, पापाचारी हैं उनका भोजन करने से वो भी पाप कर्म से छूट जाएंगे तेरा शरीर की भी रक्षा होगी उनकी भी थोड़ी बहुत शब्द गति होगी इस प्रकार वरदान पाकर वो करकटी राक्षसी जंगलों में विचरने लगी और वो थी कि ऐसे कोई भोजन करो जो अज्ञानी हो मूड कभी ज्ञानी के ऊपर मेरा अन्याय न हो जाए अमूक राजा रात को जंगल में गया और करकटी राक्षसी ने अपना विकराल रूप प्रकट किया भयंकर मानो एक विशाल काली सी बादली है काली कलूट मोटा मोटा मेरा राजा ने राजा को लगी तब राजा ने कहा कि अरे जो तेरा इष्ट हो जो तुझे जरूर है वो बात कर ऐसा विभिन्त रूप बनाकर तू क्या डराती है तेरे जैसी मक्खियों को तो कई को मैंने उड़ा दिया निदान इतनी विराट विभिन्त रूप धारण की हुई करकटे राक्षसी को राजा ने जब ललकारा तो राक्षसी कहने लगी कि तुम मेरे भोजन हो मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी तू न्याय से हमारा भक्षण करेगी तो ठीक है अन्याय से हमारे पर हावी होगी तो तेरे सिर के हजार टुकड़े हो जाएंगे तेरे को चाहिए क्या बोले मेरे को चाहिए कि तुम अगर ज्ञानी हो मैं तुम्हारे से प्रश्न पूछती हूँ अगर मेरे प्रश्नों का तुमने ठीक उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे से मित्रता करूंगी तुम्हारी सेवा करूंगी और मेरे प्रश्नों का तुमने ठीक से उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे को अज्ञानी समझकर कर भक्षण कर जाऊंगी जो अज्ञानी मूढ़ होते हैं उनको ही भूत प्रेत राक्षसों का प्रभाव पड़ता है और भूत प्रेत भी उन्हीं लोगों को नोचते है लोगों को नोच सकती ज्ञानवान को भी नहीं नोचती और ज्ञानी गुरु का जिसने गुरु मंत्र लिया है उनके ऊपर भी भूत प्रेत का प्रभाव नहीं होता तो तुम अगर ज्ञानवान हो तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई अपना जोर नहीं लगा सकते और अज्ञानी होंगे तो मैं तुमको खा जाऊंगी धराक धराक करके बस मत करूंगी मेरे प्रश्न का उत्तर दो ऐसा कौन सा चिद्ध अणु है जो सब में समाया है और दिखता नहीं ऐसा कौन सा शुद्ध संबित है जिससे सारा जगत दिखता है लेकिन जहां से उठता है उसको नहीं देखता ऐसा कौन सा त्रिष्णु है कि जिस त्रिष्णु से अनंत अनंत ब्रह्मांड फुरे हैं ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जानने के लिए बड़े बड़े बुद्धिमान कोशिश करते हैं और हार जाते हैं और जो पाते हैं वो समय तो हमने पाया नहीं पहले से था ऐसा कौन सा वो चित वपु है कि जिसको पाए बिना जीवन में सब कुछ पाया तो व्यर्थ और जिसको पाने से कुछ भी न पाया फिर भी वह शहसा दुनिया में हर इज्जत वाले से भी ऊंची इज्जत वो व्यक्ति पाता है जो उस तत्व को जानता है ऐसा कौन सा तत्व है जिसको न जानने के कारण व्यक्ति की सारी बुद्धिमत्ता सारा अकल सारी होशियारी तुच्छ हो जाती है। और जिसको जानने के बाद बड़े बड़े होशियार अक्लमंद बुद्धिमान से भी वो लोग वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है और उसे पूजने की कभी इच्छा ही नहीं होती ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पाने से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती और कुछ खोने का भय नहीं होता जीने की इच्छा नहीं होती और मरने का भय नहीं होता आप तो अपना तो कल्याण कर लेता है अपना तो उद्धार हो जाता है लेकिन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पाने से सब पाया जाता है इस प्रकार अपने के उसने प्रश्न पूछे तब राजा ने कहा की अरे करकटी राक्षसी तूने एक ही उस पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में अलग अलग पॉइंटों से अलग अलग व्यू से प्रश्न पूछे वही अनु है, जिसके फुरने से सारा जगत भाजता है वही चैतन्य वपु है जिसको जानने से सब जाना जाता है जिसको पाए से सब पाया जाता है तो कर्कटी में प्रश्न किए और उन सब प्रश्नों का उत्तर राजा ने दिया करकटी की मित्रता हो गई राजा उनको ले गए अपने राज्य में और जो फांसी देने योग्य थे अपराधी थे उन मनुष्यों को अर्पण कर दिया कर्कटी जैसे बाज चिड़िया को ले जाता है ऐसे ही आक्षसी अपना शिकार लेकर जंगल में चले गए उनको भक्षण किया छह अच्छा महीना तक तो उसको फिर कोई जरूरत न पड़े इतना भोजन कर लिया राजा के साथ ज्ञान की चर्चा करती ऐसे आती अपना आहार ले लेती ज्ञान चर्चा करती और समय बिताती हे राम जी एक बार ऐसा हुआ तो कर्कटी गई, तो आई नहीं राजा ने लिखा बहुत दिन हो गए आई नहीं सोचा कि कर्कटी हिमालय में चली गई और पद्मासन मानकर समाधि होकर दे छोड़ दिया थी वो राक्षसी तो थी करकट करकट करकर शब्द करके डराती थी हूंकार करके लोगों को डराती थी और डरा के बाद में शिकार करके खाती थी, वो खाती थी फिर भी उनका मंगल करती थी अब वो चले गए तो राज्य के लोगों का कल्याण हो उस लिए उसकी स्मृति वे करते रहे इस हेतु से राजा ने दो मंदिर बनवाए हूंकार करके लोगों का मनोबल हर्म लेती थी बाद में शिकार करती थी और शिकार करने के लिए पहले मनोबल हारना पड़ता है शेर जब शिकार करता है तो धारता है बंदर तो होते पेड़ के एक धराके में तो वो लोग लेट्रीन बाथरूम कर देते फिर धारता है तो उसमें जो कमजोर है वो डर के मारे उसकी नारिया जो है अपना शक्ति छोड़ देती अपना अपना कार्य छोड़ देती है धरा आप जब देखेंगे बंदर को या किसी पानी को या गधे को या अमुक व्यक्ति को तो जो डर गया न तो नारिया अपना अपना काम छोड़ देती है उसको लेटरिन बाथरूम हो जाता है रोकने का जो काम है नारियों का वो छोड़ देती है कभी कोई आदमी जाता है हाथ में कुछ है और आपने जोर से आवाज दी छूट जाता है नारिया काम अपना छोड़ देती डर में तो पहले भय तो हूंकार करके वो राक्षसी भयभीत कर देती थी भयभीत करने के बाद भी उनका मंगल करती थी क्योंकि उसके तन में वो उनका मांस होता था तो राक्षसी का तो आत्म शांति थी तो उनका सब हो इसलिए राजा ने उसके दो मंदिर बनवाए और मंदिर के दो नाम रखे हिंगला देवी और मंगला देवी भूतपूर्व जो करकटी राक्षसी थी अभी हिंगला देवी और मंगला देवी के नाम से पूजी जाती है आपने हमने ये नाम सुने माता जी की तो कह दिया फिर कहा कि राम जी ये सब सपने जैसे संसार में है तत्व से कुछ बना नहीं तीनों काल में लि आखिरी रामायण कही दीदी हिंगला नहीं मंगला नहीं करकटी नहीं सिद्धांत की बात समझाया जा रहे हैं कि कुछ बना नहीं ये तो व्यवहार में जब चित्त का फुरना फुरता है जगत सत्य भासता है तब ये तुमको सच्चा लगता है चित्त का फुरना तुम्हारा शांत हो जाए रात्रि को तुम सो जाते हो तो कहाँ हिंगला कहाँ करकटी कहाँ मंगला कहा तुम और कहाँ हम चित्त की वृत्ति कंठ में आती है तब स्वप्न चित्त की वृत्ति हृदय में विश्रांति करती है तब नींद चित्त की वृत्ति नेत्रों में जब आती है तो जागृत की है समित का फूर्ना मात्र ये पूर्णा मात्र जगत है वैसा वास्तविक में जगत बना नहीं चित्त में फूरना आया सत्संग हॉल बने इतना लंबा चढ़ा सत्संग अब चित्त तो छोटा दिखता है अब ये सत्संग हॉल बड़ा दिखता है उसमें शरीर छोटा और शरीर से भी छोटा अपने हृदय और हृदय में एक भाग में नाड़ी और नाड़ी में संकल्प उठा के सत्संग छोटा तो था तो निराकार तत्व तो जो है ना वो आकृति में छोटा है लेकिन सूक्ष्मता में सारे ब्रह्मांड में फैला उसको जो जान लेता है वो कृष्ण को जान लेता है उस तत्व को जो मय रूप में स्वीकार कर लेता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड अपना स्वरूप हो जाता है ऐसा एक अद्भुत आत्मानंद में रमण करने वाला कोई ब्रह्म बेटा था ब्रह्म ज्ञानी किसी सेठ को हुआ कि चलो ब्रह्म ज्ञानी की सेवा सौभाग्यशाली को मिलती है नौकर को आदेश कर दिया कि ये बाबा जी को रोज शाम को दूध पिला के आया करो दिन को भोजन करते रात को नहीं करते तो दूध पीते होंगे दूध पिला आया करो निदान नौकर को काम सौंप दिया वो सेठ भी कोई होगा प्लास्टिक का बना हुआ तो ब्रह्मज्ञानी की सेवा नौकरों से कराई नौकर क्या था नौकर भी कोई आधुनिक रहा होगा वो क्या करता था कि दूध के पैसे तो जेब में डाल देता था छाछ मुफ्त में मिल जाती थी कहीं नमक मिर्ची मिलाके के छाछ का प्याला भर के बाबा जी को पिला गया था जय जय सेठ घूमते घामते एक बार दर्शन करने गए और गुरुजी को बोला महाराज जी को स्वामी जी हमारा नौकर आपको शाम को दूध पिला जाता बाबा हाँ, ने सब स्वीकार स्वामी जी सेठ ने पूछा हमारा नौकर आपको दूध पिला जाता है बोले पिला जाता है अब सेठ ने पिला जाता है सुना क्या पिला जाता है कहीं विश्लेषण नहीं किया समय पाकर नौकर को कोर हुआ बीमारी हुई घर में कोई मानदा पड़ा समाज में बेजती होने लगी अब ब्रह्म को तो कोई फरियाद नहीं लेकिन प्रकृति के इससे सहन नहीं हुआ तब किसी ने पूछा कि तेरे को चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया बात क्या है? सच बता मैं और तो कुछ नहीं मैंने किया कोई चोरी पाप तो नहीं किया किंतु दूध के पैसे जेब में धरता था और बाबा जी को भिख मांग के छाछ फिला देता था तो जो प्रणव के वास्तविक स्वरूप को जानता है उसके लिए सब स्वीकार है कोई आदर करो तो क्या कोई अनादर करो तो क्या कोई अपमान करो तो क्या कोई धोखा करो तो क्या अब बाबा जी के हृदय में पता चला होगा कि नहीं चला होगा कि दूध के बदले छाछ पिलाता है पता तो चला होगा हो सकता है लेकिन उसको महत्व तो नहीं दिया और हो सकता है पता तो नहीं चला हो अगर पता चलाने का संकल्प करके एक क्षण के लिए शांत हो गए तो पता चल जाता है और पता चलाने का विचार ही नहीं किया तो पता नहीं भी चलता इसलिए ज्ञानी अंतर्यामी इन तुच्छ चीजों में नहीं हुआ करता अंतर में जो चैतन्य है उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं रूप से जो जान लेता है वो फिर बाहर के तुच्छ तुच्छ चीजों को सबको जानने ये कोई जरूरी नहीं है जगत सारा चित्त का विलास मात्र है और इस चित्त के विलास को चित्त का विलास समझ जो पृथक हो जाता है वो भी वेदांत के अनुकूल तत्व तो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो जिज्ञासु के लिए दृष्टा और दृश्य दृष्टा और मैं मैं दृष्टा और ये दृश्य ऐसी भावना करके दृश्य में से राग हट जाता है दृष्टा स्वरूप में स्थिर हो जाता है दृष्टा स्वरूप में स्थिर होने जाने के बाद फिर उसके लिए दृश्य और दृष्टा दोनों ही बचता उसका तन मान उसका जीवन उनके लिए अणुअणु में परब्रह्म परमात्मा जल और चेतन जहाँ चैतन्य की घनीभूत अवस्था उसको जड़ बोलते हैं और जहाँ सूक्ष्म अवस्था उसको चेतन बोलते हैं तो ज्ञानी का शरीर फिर चिन्मय रूप में माना जाता है ज्ञानी के चरण को छुपकर जो रज आती है वो भी कल्याणकारी हो जाती है पवित्र हो जाती है ऐसा वो आत्मदेव है तो उस आत्मदेव को समझने के लिए प्रक्रिया ग्रंथ होते हैं और सिद्धांत ग्रंथ होते हैं किसी को सिद्धांत ग्रंथ से अनुकूल होता है किसी को प्रक्रिया ग्रंथ से अनुकूल होता है लेकिन ये प्रक्रिया ग्रंथ या सिद्धांत ग्रंथ की पद्धति से उस परमात्मा का ज्ञान मिल जाए तो उन्ही लोगों को जल्दी ज्ञान हो जाता है जिनका अंतःकरण करण मलिन नहीं है जिनका अंतःकरण शुद्ध है जिनका मन पवित्र है उनको तो जल्दी ज्ञान हो जाता है और जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है वे बार बार सुनते हैं तो अंतःकरण पवित्र हो जाता है और मैं पवित्र आत्मा हूँ ऐसा बार बार विचार करते हैं मैं साक्षी हूँ मैं चैतन्य हूँ शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ आत्मा हूँ सर्व हूँ सबमे हूँ सब हूँ सर्व हूँ सबमे हूँ सर्वोहम शांतो हम शुद्धो आनंद स्वरूपो प्रेम स्वरूपो मैं प्रेम स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूँ शांत स्वरूप हूँ मैं आत्मा हूँ चैतन्य हूँ इस प्रकार का जो चिंतन करते तुरंत पवित्र होने लगते और परमानंद उनके रुवे रुए से फूट निकलता है तो मैं चाहता हूँ ऐसा थोड़ी देर के लिए खुली आंख रखे आदि बंद रखे आदि खुली रखें स्वाभाविक बैठे रहे तुम कुछ करो मत केवल इतना पवित्र सोचो कि जैसा आत्मज्ञान पाने की पॉइंट पे आने वाले साधक सोचते हैं ऐसा सोच मैं शांत तो हूं जगत बना नहीं सब सपना मात्र है सब कल्पना मात्र है सब मन का विलास है ये मन का फुरना है दुख भी मन का फुरना सुख भी मन का फुरना इस प्रकार के जो जो तुमने वेदांत के पवित्र वचन सुने उन वचनों को दोहराते दोराते खुली आँख आप ज्ञान समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। ज्ञान के समाधि लगे तब लगे अभी हृदय शुद्ध हो सकता है पवित्र हो सकता है हजारों यज्ञ करने से जो चीज नहीं मिले वो ऐसे पवित्र आत्मचिंतन करने मात्र से तुम्हारे हृदय में वह शांति मिलने लगेगी वह आनंद छूरने लगेगा मैं सब में हूँ मैं सब में हूँ जहाँ से शब्द उठते हैं तो मैं वही हूँ जहाँ से मन उठता है तो मैं वही हूँ जहां से बुद्धि के निर्णय उठते हैं तो मैं वही हूँ जहां से ऋषियों को खबरें मिलती है तो मैं वही हूँ जहाँ से श्री रामचंद्र जी चेष्टा करते हैं तो मैं वही हूँ जहाँ से रावण चेष्टा करता है मैं वही हूँ जहाँ से कृष्ण श्री कृष्ण चेष्टा करते हैं मैं वही हूँ जहाँ से श्री कृष्ण और कंस दोनों चलते हैं मैं वही आत्मा प्रणव अनाहत शब्द वाह मेरा ही नाम आत्मा है मेरे कोई ही ब्रह्म बोलते हैं मैं ही चैतन्य आत्मा हूँ इस प्रकार की पवित्र भावना करते करते देह नहीं है हम तो देह की भावना करने से देह का अभ्यास आ गया आत्मा तो हम है, है। को खूब प्रेम से धन्यवाद से ब्रह्म भाव से भर जाने दो अपने इष्ट को स्नेह करो आपकी जिसमें श्रद्धा भक्ति प्रीति हो उस उस देव को उस उस परमात्मा को भगवान को स्नेह करते करते तुम्हारा अहम जाय रसो अहम अक्सु कौंते प्रभा स्मी शशि सूर्यो प्रणव सर्वेदेश शब्द खय रसो अर्जुन में जल मेरा में रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व, यह विश्व सब आत्मा ही इस भांति से जो जानता यश वेद उसका गार है प्रारब्ध वश वर्तता ऐसे विवेकी संत को न निषेध है न विधान है सुख दुख दोनों एक से सबहानी लाभ समान है खूब समान सत्ता में, में उस असीम आत्मस में हमारा मन शांत हुआ चला जाए हे मेरे मन तू बाहर कहा जाएगा कब तक अटकेगा तक इस के अनुसार तो तू कई अनुसारिता बिता बिताकर में पुर रहा रहा मरता रहा। अब तू अजन्मा आत्मा करते मेरे मन जैसे राजा जनक आत्म शांति को उपलब्ध हुए जैसे तीतल ऋषि के चरणों में भारत का विख्यात सम्राट भगीरथ आत्म शांति को प्राप्त हुआ जैसे उदालक ऋषि आत्म शांति में आरामी हुए ऐ मेरे मन भी उस त्म शांति में आराम कर बाहर तेरे कोई शत्रु और मित्र सदा नहीं रहेंगे बाहर का शरीर तेरा सदा न रहेगा बाहर का देह तेरा न रहेगा लेकिन तेरा अंतर्यानी परमात्मा देह में रहते हुए ही देह से परे उस परमात्मा की भावना कर मेरे मन करा भमरी का चिंतन करते करते भमरी हो जाता है ऐसे ही है मेरे मन तू ब्रह्म का चिंतन करते करते तू ब्रह्म रूप हो जा झरोखे में बैठकर अपने मन को समझाते हैं राजा ऋषि ऋषि के चरणों में गए। तीतल कहते हैं कि हे राजन राज्य पाठ का त्याग करके शत्रुओं के घर की भिक्षा मांग कर फिर मेरे आश्रम में आ मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसी तेरी कल्पना चली जाएगी राज्य का त्याग करने से शत्रुओं के घर भिक्षा मांगने से तेरा अहम गल जाएगा बड़भागी है जो परमात्मा के लिए राज्य को और अपने अहम को दाव पर लगा देते हैं वे सौभाग्यशाली हैं जो राज्य को और अहंकार को ईश्वर प्राप्ति के लिए दाव पर लगा देते हैं। है ऐसा सौभाग्यशाली था राज्यपाठ छोड़कर शत्रुओं के घर दीक्षा मांगता मांगता गुरु के द्वार पर पहुंचा तीतल ऋषि कहते हैं कि राजन तेरा चित्त मान रहा था मैं राजा हूँ राज्य मेरा है लेकिन हे राजन तेरे जन्म के पहले ये राज्य यहीं पड़ा था मरने के बाद भी रह जाएगा राज्य पुण्यों से मिलता है और पुण्य अंतकरण करता है सुख अंतकरण को होता है राज्य पापों से छीना जाता है पाप अंत करता है दुख अंत को होता है इस और सुख और दुख दोनों को तू देखने वाला तू इन दोनों का स्वामी है राजन तू अपने स्वामी पद में जाग तब तक चित्त के संवेदन में अपने जीवन और मृत्यु के गोते खाते खाते युग बिताए, हे राज तू अपने आत्मा की ओर आजा तीतल ऋषि कहने लगे हे भगीरथ मनुष्य वह है जो छोटी चीज को बड़ी में मिला दे जो अल्प जीवन को महान में बदल दे यही मनुष्य के पुरुषार्थ का लक्ष्य जिसने अपनी सेवा नहीं की जिसने आत्म सेवा नहीं की वो दूसरों की सेवा करने पर अहंकार हो जाएगा जो दूसरों की सेवा करता है आत्म सेवा के लिए ही आत्म भाव से वह आत्म विश्रांति पाकर अपने आप में जग जाता है हे राजन मोहन निशा में सब लोग सो रहे हैं तू कब तक सोता रहेगा वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी इस प्रकार तीतल मुनि के उपदेश को प्राप्त करके भगीरथ राजा ज्ञात ग्ञ हुआ अज्ञानी की दृष्टि से आदमी अज्ञान मैं सोचकर संसार में आवागमन में भटकता है ज्ञानी के अनुभव को भगवान के अनुभव को सुनकर सोचकर आदमी भगवान के अनुभव के अनुसार मुक्तता का अनुभव करता है भगवान को जैसा जगत दिखता है वो सच्चा होता है जीव को जैसा जगत दिखता है वो उसकी कल्पना होती है भगवान को जो दिखता है वो सही है संत को जो दिखता है वह सही है हमको जो दिखता है वो कल्पना मात्र है पीतल ऋषि के उपदेश से भगीरथ ने अपनी कल्पना छोड़ी गुरु और भगवान के दृष्टि मिला दी गुरु और भगवान को जैसा जगत दिखता है ऐसा ही वे जगत को निहार के अपने जगदीश्वर स्वभाव में जगने लगे भगीरथ ने बाद में ध्यान करके भगवान शिव जी को गंगा जी जटा में धारण करने के लिए प्रसन्न कर लिया स्वर्ग से गंगा जी को लाए जिसका एक प्रवाह पाताल में है एक स्वर्ग में है उसका एक प्रवाह मृत्यु लोक में भी लाकर जीवों का उपकार करने वाले भगीरथ राजा आत्मज्ञान पाकर जीवन मुक्त होकर विचरे ऐसे ही तुम अपने को आत्मा शुद्ध चैतन्य शांत निरामय आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप मानकर उस परमात्मा तत्व को जानकर अपने आप में आराम पाओ